संक्षिप्त महाभारत वन पर्व नल दमयंती की कथा दमयंती का स्वयंवर और विवाह वैश्व जी कहते हैं जन्मेजय महर्षि वृहदस्व को आते देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने आगे जाकर शास्त्र विधि के अनुसार उनकी पूजा की आसन पर बैठाया उनके विश्राम कर लेने पर युधिष्ठिर उनसे अपना वृत्तान्त कहने लगे उन्होंने कहा कि महाराज कौरवों ने कपट बुद्धि से मुझे बुलाकर छल के साथ जुआ खेला और मुझ अनजान को हराकर मेरा सर्वस्व छीन लिया इतना ही नहीं उन्होंने मेरी प्राण प्रिया द्रौपदी को घसीटकर भरी सभा में अपमानित किया उन्होंने अंत में हमें काली मृगछाला ओढ़ कर घोर वन में भेज दिया महर्षे आप ही बतलाइए कि इस पृथ्वी पर मुझसा भाग्यहीन राजा और कौन है क्या आपने मेरे जैसा दुखी और कहीं देखा या सुना है महर्षि बृहदस्व ने कहा धर्मराज आपका यह कहना ठीक नहीं है कि मुझसे दुखी राजा और कोई नहीं हुआ क्योंकि मैं तुमसे भी अधिक दुखी और मंदभाग्य राजा का वृत्तान्त जानता हूं। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं सुनाऊँ धर्मराज युतिष्ठ्य के आग्रह करने पर महर्षि वृहदस्व ने कहा आरम्भ किया धर्मराज निशत देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक राजा हो चुके हैं वे बड़े गुणवान परम सुंदर सत्यवादी जितेंद्री सबके प्रिय वेदज्ञ एवं ब्राह्मण भक्त थे उनकी सेना बहुत बड़ी थी वे स्वयं अस्त्र विद्या में बहुत निपुण थे वीर योद्धा उदार और प्रबल पराक्रमी भी थे उन्हें जुआ खेलने का भी कुछ कुछ शौक़ था उन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीमक नाम के एक राजा राज्य करते थे वे भी नल के समान ही सर्वगुण संपन्न और पराक्रमी थे उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनके वरदान से चार संतान संतानें प्राप्त की थी तीन पुत्र और एक कन्या पुत्रों के नाम थे दम दांत और दमन पुत्री का नाम था दमयंती दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवती थी उसके नेत्र विशाल थे देवताओं और यक्षों में भी वैसे सुंदरी कन्या कहीं देखने में नहीं आती थी उन दिनों कितने ही लोग विदर्भ से निस्त देश में आते और राजा नल के सामने दमयंती के रूप और गुण का बखान करते निस् देश से विदर्भ में जाने वाले भी दमयंती के सामने राजा नल के रूप गुण और पवित्र चरित्र का वर्णन करते इससे दोनों के हृदय में पारस्परिक अनुराग अनुकूलित हो गया एक दिन राजा नल ने अपने महल के उद्यान में कुछ हंसों को देखा उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया हंस ने कहा आप मुझे छोड़ दीजिए तो हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपको अवश्य अवश्य वर वर्गी नल ने हंस को छोड़ दिया वे सब उड़कर विदर्भ देश में गए दमयंती अपने पास हंसों को देख बहुत प्रसन्न हुई और हंसों को पकड़ने के लिए उनकी ओर दौड़ने लगी दमयंती जिस हंस को पकड़ने के लिए दौड़ती वही बोल उठता कि अरी दमयंती निस्स देश में एक नल नाम का राजा है वह अश्विनी कुमार के समान सुंदर है मनुष्यों में उसके समान सुंदर और कोई नहीं है वह मानो मूर्तिमान कामदेव है यदि तुम उसकी पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाए हम लोगों ने देवता गंधर्व मनुष्य सर्प और राक्षसों को घूम घूम कर देखा है नल के समान सुंदर पुरुष कहीं देखने में नहीं आया जैसे तुम स्त्रियों में रत्न हो वैसे ही नल पुरुषों में भूषण हैं तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर होगी दमयंती ने कहा हंस तुम नल से भी ऐसी ही बात कहना हंस ने निसदेश में लौट कर, नल से दमयंती का संदेश कह दिया दमयंती हंस के मुंह से राजा नल की कीर्ति सुनकर उनसे प्रेम करने लगी उनकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि वह रात दिन उनका ही ध्यान करती रहती शरीर धूमिल और दुबला हो गया वह दीन सी दिखने लगी सखियों ने दमयंती के हृदय का भाव ताड़कर विदर्भराज से निवेदन किया कि आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है राजा भीमक ने अपनी पुत्री के संबंध में बड़ा विचार किया अंत में वह इस निर्णय पर पहुंचा कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है इसलिए इसका स्वयंवर कर देना चाहिए उन्होंने सब राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण पत्र भेज दिया और सूचित कर दिया कि राजाओं को दमयंती के स्वयंवर में पधारकर लाभ उठाना चाहिए और मेरा मनोरथ पूर्ण करना चाहिए देश देश के नरपति हाथी घोड़े और रथों की ध्वनि से पृथ्वी को मुखरित करते हुए सच धज कर विदर्भ देश में पहुँचने लगे भीषमक भीम भीमक ने सबके स्वागत सत्कार की समुचित व्यवस्था की देवर्षि नारद और पर्वत के द्वारा देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिल गया इंद्र आदि सभी लोकपाल भी अपनी मंडली और वाहनों सहित विदर्भ देश के लिए रवाना हुए राजा नल का चित्त पहले से ही दमयंती पर आसक्त हो चुका था उन्होंने भी दमयंती के स्वयंबर में सम्मिलित होने के लिए विदर्भ देश की यात्रा की देवताओं ने स्वर्ग से उतरते समय देख लिया कि कामदेव के समान सुंदर नल दमयंती के स्वयंबर के लिए जा रहे हैं नल की सूर्य के समान कांति और लोकोत्तर रूप संपत्ति से देवता भी चकित हो गए उन्होंने पहचान लिया कि ये नल है उन्होंने अपने विमानों को आकाश में खड़ा कर दिया और नीचे उतर नल से कहा राजेंद्र नल आप बड़े सत्यवादी हैं आप हम लोगों की सहायता करने के लिए दूध बन जाइए नल ने प्रतिज्ञा कर ली और कहा कि करूँगा फिर पूछा कि आप लोग कौन हैं और मुझे दूध बनाकर कौन सा काम लेना चाहते हैं इंद्र ने कहा हम लोग देवता हैं मैं इंद्र हूँ और ये अग्नि वरुण और यम हैं हम लोग दमयंती के लिए यहाँ आए हैं आप हमारे दूध बनकर दमयंती के पास जाइए और कहिए कि इंद्र वरुण अग्नि और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं इनमें से तुम चाहे जिस देवता को पति के रूप में स्वीकार कर लो नल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि देवराज वहां आप लोगों के और मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है इसलिए आप मुझे दूध बनाकर वहां भेजें यह उचित नहीं है जिसकी किसी स्त्री को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी हो वह भला उसको कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी बात कह ही कैसे सकता है आप लोग कृपया इस विषय में मुझे क्षमा कीजिए देवताओं ने कहा नल तुम पहले हम लोगों से प्रतिज्ञा कर चुके हो कि मैं तुम्हारा काम करूंगा अब प्रतिज्ञा मत तोड़ो अविलम्ब वहां से चले जाओ नल ने कहा राजमहल में निरंतर कड़ा पहरा रहता है मैं कैसे जा सकूंगा? इंद्र ने कहा जाओ तुम वहाँ जा सकोगे इंद्र के आज्ञा से नल ने राजमहल में बेरोक टोक प्रवेश करके दमयंती को देखा दमयंती और सखियां भी उसे देखकर अवाक रह गईं वे इस अनुपम सुंदर पुरुष को देखकर मुग्ध हो गई और लज्जित होकर कुछ बोल ना सकी दमयंती ने अपने को संभाल राजा नल से कहा वीर तुम देखने में बड़े सुंदर और निर्दोष जान पड़ते हो पहले अपना परिचय बताओ तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो और यहाँ आते समय द्वारपालों ने तुम्हें देखा क्यों नहीं उनसे तनिक भी चूक हो जाने पर मेरे पिता उन्हें बड़ा कड़ा दंड देते हैं नल ने कहा कल्याणी मैं नल हूँ लोग पालों का दूध बनकर तुम्हारे पास आया हूँ सुंदरी इंद्र अग्नि वरुण और यम ये चारों देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं तुम इनमें से किसी एक देवता को अपने पति के रूप में वन कर लो यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ उन देवताओं के प्रभाव से ही जब मैं तुम्हारे महल में प्रवेश करने लगा तब मुझे कोई देख नहीं सका मैंने देवताओं का संदोश संदेश कह दिया अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो दमयंती ने बड़ी श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम करके मंद मंद मुस्कुरा नल से कहा नरेंद्र आप मुझे प्रेम दृष्टि से देखिए और आज्ञा कीजिए कि मैं यथाशक्ति आपकी क्या सेवा करूं मेरे स्वामी मैंने अपना सर्वस्व और अपने आप को भी आपके चरणों में सौंप दिया है आप मुझ पर विश्वास पूर्ण प्रेम कीजिए जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी है उसी दिन से आपके लिए व्याकुल हो आपके लिए ही मैंने राजाओं की भी, भीड़ इकट्ठी की है यदि आप मुझ दासी की प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे तो मैं विष खाकर आग में जलकर पानी में डूबकर या फांसी लगाकर आपके लिए मर जाऊंगी राजा नल ने कहा जब बड़े बड़े लोकपाल तुम्हारे प्रणय संबंध के प्रार्थी हैं तब तुम मुझ मनुष्य को क्यों चाह रही हो उन ऐश्वर्यशाली देवताओं के चरण रेणु के समान भी तो मैं नहीं हूँ तुम अपना मन उन्हीं में लगाओ देवताओं का अप्रिय करने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तुम मेरी रक्षा करो और उनको वरण कर लो नल की बात सुनकर दमयंती घबरा गई उनके दोनों नेत्रों में आंसू छलक आए वह कहने लगी मैं सब देवताओं को प्रणाम करके आपको ही पति रूप में वरण कर रही हूँ जब मैं सत्य शपथ खा रही हूँ उस समय दमयंती का शरीर काँप रहा था हाथ जुड़े हुए थे राजा लल ने कहा अच्छा तब तुम ऐसा ही करो परंतु यह तो बतलाओ कि मैं यहाँ उनका दूध बनकर संदेश पहुँचाने के लिए आया हूँ यदि इस समय मैं अपना स्वार्थ बनाने लगूँ तो कितनी बुरी बात है मैं अपना स्वार्थ तो सभी बना सकता हूँ यदि वह धर्म के विरुद्ध ना हो तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए दमयंती ने गदगद कंठ से कहा नरेश्वर आपके लिए एक निर्दोष उपाय है उसके अनुसार काम करने पर आपको कोई दोष नहीं लगेगा वह उपाय यह है कि आप लोकपालों के साथ स्वयंबर मंडप में आए मैं उनके सामने ही आपको वर्णन कर लूंगी। तब आपको दोष नहीं लगेगा अब राजा नल देवताओं के पास आए देवताओं के पूछने पर उन्होंने कहा मैं आप लोगों की आज्ञा से दमयंती के महल में गया बाहर बूढ़े द्वारपाल पहरा दे रहे थे परंतु उन्होंने आप लोगों के प्रभाव से मुझे देखा नहीं केवल दमयंती और उसकी सखियों ने मुझे देखा वे आश्चर्य में पड़ गई मैंने दमयंती के सामने आप लोगों का वर्णन किया परंतु वह तो आप लोगों को न चाहकर मुझे ही वर्णन करने पर तुली हुई है उसने कहा है कि सब देवता आपके साथ स्वयंवर में आवे मैं उनके सामने ही आपको वर्णन कर लूँगी इसमें आपको दोष नहीं लगेगा मैंने आप लोगों के सामने सब बातें कह दी अंतिम प्रमाण आप लोग ही हैं राजा भीमक ने शुभ मुहूर्त में स्वयंवर का समय रखा और लोगों को बुलवा भेजा सब राजा अपने अपने निवास स्थान से आकर स्वयंवर मंडप में यथास्थान बैठने लगे पूरी सभा राज सभाओं से भर गई पूरी सभा राजाओं से भर गई जब जब लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए तब सुंदरी दमयंती अपनी अंगकांति से राजाओं के मन और नेत्रों को अपनी ओर आकर्षित करती हुई रंगमंडप पर आई राजाओं का परिचय दिया जाने लगा दमयंती एक एक को देखकर आगे बढ़ने लगी आगे एक ही स्थान पर नल के समान आकार और वेशभूषा के पांच राजा इकट्ठे ही बैठे हुए थे दमयंती को संदेह हो गया वह राजा नल को नहीं पहचान सकी वह जिसकी ओर देखती वही नल जान पड़ता इसलिए विचार करने लगी कि मैं देवताओं को कैसे पहचानूं और ये राजा नल है यह कैसे जानूं? उसे बड़ा दुख हुआ अंत में दमयंती ने यही निश्चय किया कि देवताओं की शरण में जाना ही उचित है हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक स्तुति करने लगी देवताओं हंसों के मुँह से नल का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें पति रूप से वर्णन कर लिया है मैं मन से और वाणी से नल के अतिरिक्त और किसी को नहीं चाहती देवताओं ने निसिधेश्वर नल को ही मेरा पति बना दिया है तथा मैंने नल की आराधना के लिए ही यह व्रत आरंभ किया है मेरी इस सत्य शपथ के बल पर देवता लोग मुझे उन्हें ही दिखला दें ऐश्वर्यशाली लोकपालों आप लोग अपना रूप प्रकट कर जिससे मैं पुण्य रूप प्रगट कर दें जिससे मैं पुण्य लोग नरपति नल को पहचान लूँ देवताओं ने दमयंती का यह आर्थ विलाप सुना उनके दृढ़ निश्चय सच्चे प्रेम आत्मशुद्धि बुद्धि भक्ति और नल परायणता को देखकर उन्होंने उसे ऐसी शक्ति दे दी जिससे वह देवता और मनुष्य का भेद समझ सके दमयंती ने देखा कि देवताओं के शरीर पर पसीना नहीं है पलखें गिरती नहीं है माला कुंभलाई नहीं है शरीर पर मैदा नहीं है स्थिर है परंतु धरती नहीं छूते इधर नल के शरीर को छाया पड़ रही है माला कुंभला गई है शरीर पर एक धूल और पसीना भी है पल के बराबर गिर रही है और धरती छूकर स्थित है दमयंती ने इन लक्षणों से देवताओं और पुण्य श्लोक नल को पहचान लिया फिर धर्म के अनुसार नल को वरण कर लिया दमयंती ने कुछ सपचा कर घूंघट काट लिया और नल के गले में वर्माला डाल दी देवता और महर्षि साधु साधु कहने लगे राजाओं में हाहाकार मच गया राजा नल ने आनंदातिरेक से दमयंती का अभिनंदन किया उन्होंने कहा कल्याणी तुमने देवताओं के सामने रहने पर भी उन्हें वरण न करके मुझे वरण किया है इसलिए तुम मुझको प्रेमपरायण पति समझना मैं तुम्हारी बात मानूँगा जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं तुमसे प्रेम करूँगा यह मैं तुमसे पूर्वक सत्य कहता हूँ दोनों ने प्रेम से एक दूसरे का अभिनंदन करके इंद्रादि देवताओं की शरण ग्रहण की देवता भी बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने नल, नल को आठ वर दिए इंद्र ने कहा नल तुम्हें यज्ञ में मेरा दर्शन होगा और उत्तम गति मिलेगी अग्नि ने कहा जहाँ तुम मेरा स्मरण करोगे वहीं मैं प्रकट हो जाऊँगा और मेरे ही समान प्रकाश में लोग तुम्हें प्राप्त होंगे यमराज ने कहा तुम्हारी बनाई हुई रसोई बहुत मीठी होगी और तुम अपने धर्म में दृढ़ रहोगे वरुण ने कहा जहाँ तुम चाहोगे वहीं जल प्रकट हो जाएगा तुम्हारी माला उत्तम गंध से परिपूर्ण रहेगी इस प्रकार दो दो वर देकर सब देवता अपने अपने लोक में चले गए निमंत्रित राजा लोग भी विदा हो गए भीमक ने प्रसन्न होकर दमयंती का नल के साथ विधिपूर्वक विवाह कर दिया राजा नल कुछ दिनों तक विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर में रहे तदनंतर भीमक की अनुमति प्राप्त करके वे अपनी पत्नी दमयंती के साथ अपनी राजधानी में लौट आए राजा नल अपनी राजधानी में धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करने लगे सचमुच उनके द्वारा राजा नाम सार्थक हो गया उन्होंने अश्वमेध आदि बहुत से यज्ञ किए समय आने पर दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक पुत्र और इंद्रसेना नामक कन्या की भी कन्या का भी जन्म हुआ